अमृतवाणी मतांधता के दोष दस घंटा कर्ण जैसे एकांगी मत बनो एक शिव भक्त था जो शिव की उपासना किया करता था पर विष्णु के प्रति भाव रखता था एक दिन भगवान शंकर ने उसे दर्शन देकर कहा देखो जब तक तुम्हारा विष्णु के प्रति भाव दूर नहीं होगा तब तक मैं तुम पर प्रसन्न नहीं होऊंगा। भक्त ने कुछ नहीं कहा न फिर भी शिव की ही एकनिष्ठ उपासना करने लगा उसकी उपासना की तीव्रता के कारण शिव जी को उसे फिर से दर्शन देना पड़ा अब की बार भगवान हरिहर के रूप में आविर्भूत हुए आधा श्रेष्ठ शिव का था और आधा विष्णु का शिव को देख भक्त आनंदित हुआ पर विष्णु को देख दुखित इस तरह आधा आनंदित और आधा दुखित हुआ फिर वह देवता की पूजा करने लगा पूजा करते समय उसने केवल शिव की ही पूजा की विष्णु की ओर देखा तक नहीं जब वह धूप चढ़ाने लगा तो कहीं उसकी सुगंध विष्णु को भी ना मिल जाए इस शंका से वह विष्णु की नाक दबाए बैठा रहा <laughs> तब भगवान बोले देखो मैंने तुम पर कृपा कर हरिहर का रूप धारण किया जिससे समझ सको कि शिव और विष्णु अभिन्न हैं, पर तुम यह समझ ही नहीं सके इस एकांगी भाव के लिए तुम्हें काफी कष्ट भोगना पड़ेगा विष्णु के प्रति उसके द्वेष भाव की बात धीरे धीरे सब दूर फैल गई और गांव के बच्चे उसे देखते ही हरी हरी कहकर ताली बजाते हुए चिल्लाने लगे अंत में निरुपाय हो हरि नाम सुनने से बचने के लिए उसने अपने दोनों कानों में दो घंटे लटका लिए जो ही बच्चे हरि हरि कहकर चिल्लाते जो ही वह उन घंटों को जोर से बजाकर हरि नाम न सुनने की कोशिश करता इस तरह उसका नाम घंटा कर्ण पड़ गया दस एक बार चार अंधे हाथी देखने गए उनमें से एक जन हाथी के पैर को आया और कहने लगा हाथी खम्भे जैसा है दूसरे ने हाथी की सूढ़ को छुआ था वह कहने लगा हाथी मूसल जैसा है तीसरा अंधा हाथी के पेट को आया था वह कहने लगा हाथी बड़ी नाद की तरह है चौथा हाथी के कान का स्पर्श कर आकर कहने लगा हाथी तो सूप जैसा है इस तरह चारों हाथी के रूप के बारे में वाद विवाद करने लगे उनका कोलाहल सुन एक व्यक्ति ने आकर पूछा क्या बात है तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो तब उन्होंने उसे मध्यस्थ ठहराकर सब किस्सा कह सुनाया सुनकर वह आदमी बोला तुम में से किसी ने भी ठीक ठीक हाथी को नहीं देखा हाथी खम्भे के जैसा नहीं उसके पाँव खम्भे जैसे हैं वह मूसल जैसा नहीं उसकी सूढ़ मूसल जैसी है वह नाथ के जैसा नहीं उसका पेट नाथ के जैसा है वह सूप जैसा नहीं उसके कान सूप जैसे हैं इन सबको मिलाकर ही हाथी बना है जिन्होंने ईश्वर के स्वरूप के एक ही पहलू को देखा है वे इसी प्रकार आपस में झगड़ते रहते हैं दस सौ किसी कुएं में एक मेढ़क रहता था वह वहीं जन्मा था और वहीं बड़ा हुआ था एक बार एक समुद्र का मेढह उस कुएँ में आ पड़ा कुएँ वाले मेढ़हक ने उससे पूछा तुम कहाँ से आ रहे हो समुद्री मेढ़क बोला समुद्र से कुएँ वाले मेढ़क ने पूछा समुद्र कितना बड़ा है दूसरे मेढह ने उत्तर दिया बहुत बड़ा तब कुएँ वाले मेढ़हक ने अपने दो पैर फैला कर पूछा कितना बड़ा समुद्री मेढ़हक बोला इससे बहुत बड़ा तब कुएं वाले मेढ़हक ने कुएं के इस ओर से उस ओर तक छलांग मारकर पूछा फिर क्या वह इतना बड़ा है समुद्र वाले मेढ़हक ने कहा नहीं वह इससे बहुत बड़ा है तब कुएं का मेढ़क बोला तेरी बात झूठ है भला कुएं से भी बड़ा कुछ हो सकता है क्षुद्र बुद्धि वाले भी इसी प्रकार सोचा करते हैं कि उन्हीं का मत ठीक है दूसरों का मत गलत